पञ्चावयव प्रयुज्यते यथा पर्वतो यववाक्यं यो यहां धूमवूमान स यथा महानस तथा च तस्मा तथा इति यथा तथा तथा इति अन प्रतितालिंगा परोपी अग्नि प्रतिप्य है यत जो कि तू कहकर पूर्व से व्यवच्छेद दे करते हैं वो तो स्वार्थ था ये पदार्थ इसलिए भिन्न स्वयं धूमाद अग्निम अनुमा पहले स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान कर लिया कहा पर्वत में पर्वत में धूमो को दे के स्वयं अग्नि का अनुमान कर लिया जैसे प्रक्रिया पूर्व में बताया गया था आगे पर प्रतिपत्ति अर्थम परस्य प्रतिपत्ति परस्य ज्ञानार्थम दूसरो को ज्ञान कराने के लिए पंच अवयव विशिष्ट वाक्य प्रयुज्यते ये ऐसा वाक्य प्रयोग करता है जिसमें पांच अवयव है तत्पराुम तो तो ये जो पंच अवयव विशिष्ट वाक्य यही ही परार्थानुमान है यथा पर्वतो बनीमान तो ये हो गया प्रथम वाक्य आगे इस वाक्य का नाम आ आगे कि कहेंगे धूमवत्वात ये प्रथम वाक्य हो गया पर्वतो बनीमान पहले प्रतिज्ञा क्या जो प्रतिपत्ति करवाना चाहता है वो पहले कहेगा पर्वतो वनीमान दूसरा आदमी प्रश्न करेगा क्यों तो उसको कारण कहना पड़ेगा आगे कहते हैं धूम बतवा हो गया हेतु तो फिर जिसको ये ज्ञान नहीं है वो कहेगा धूम होने से क्यों बनी होगा तो कहते हैं यो यो धूमवान स सवनीमान यथा महान सप्ति का प्रतिपादन करने वाला दृष्टान्त इसमें व्याप्ति पता चलता है यो यो धूमवान सो सवनी और महान दृष्टांत ऐसा दृष्टांत है जिसमें व्याप्ति का पता चलता है इसको कहते हैं व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचनम आगे सब कहेंगे तो अभी व्याप्ति तो यत्र यत्र धूमस तत्र बनी परामर्श तो हो गया बनी व्याप्य धूमवान पर्वत व्याप्ति में पर्वत नहीं है खाली बनी है धूम है ये दोनों का बीच में व्याप्ति बन्ही धूम व्याप्ति आगे किंतु जो परामर्श आएगा उसमें पर्वत भी आ जाएगा बन ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत ये भी आएगा अच्छा जैसे यथा महानसम हुआ महानसम कैसे तो धूम बत्वात बनिमान महानस कहते तथा चौं तो महानस में जैसे बन्ही व्याप्य धूम महानसम था तो बन्ही व्याप्य धूमवान महानसम जैसे है तथा करने से पर्वत भी अयम का अर्थ पर्वत बन्ही व्याप्य धूमवान पर्वत तो बने से तस्मात क्योंकि बन्ही व्याप्य धूमवान है तस्मात् तथा तथा अर्थात जो प्रतिज्ञा किया था पर्वतो बन्हीन अने प्रतिपादिता लिंगात त ये जो अर्थ पंचावय वाक्य दे दिया में अंतिम पंक्ति ये पंचावय वाक्य के द्वारा प्रतिपादितात लिंगात लिंगा, लिंगा का जैसे प्रतिपादन किया गया कैसा लिंग है साध्य के द्वारा व्याप्त है के द्वारा परो अपि अग्निम प्रतिपद्यते है दूसरा व्यक्ति भी अग्नि को जान लेता है अग्नि का ज्ञान कर लेता है पर अभी प्रतिपद्य प्रतिपद्य जाना म जानाती अग्निम पर अभी अग्निम प्रतिपादित है अनैन प्रतिपादितात् लिंगत न लिंग तो, तो हेतु है मतलब जो धूम लिया जाएगा किंतु अनैन कहने से जो पंचावन वाक्य के द्वारा जो हेतु का प्रतिपादन किया जाता है तब तो इसमें आ गया ये ऐसा हेतु है कि जिसमें व्याप्ति है और ये हेतु है कि जो कि पक्ष में है इतने सारे अभी आ गया केवल लिंग कह के देंगे तो धूमो आता तभी तो पांच अवयव के विशिष्ट होकर के जो धूमो का कथन हो रहा है कहते इसमें सब ये भी साथ में आ गया व्याप्ति है पक्ष में है ये सब हो गया पदकृत्य में क्रम प्राप्तम परार्थानुमान आह क्योंकि अनुमानम जीविधम स्वार्थम परार्थम च कहा था? तो जैसे विभाग काल में उसका क्रम प्राप्त हुआ था उसका आकांक्षा भी ऐसे ही रहेगा तो होने से पहले स्वार्थ अनुमान जानने के लिए आकांक्षा रहेगा तो होने से अभी परार्थ अनुमान के लिए तब तो अवसर नहीं रहा अभी कहते हैं क्रमो प्राप्तम क्रम से अवसर मिला अभी परार्थ अनुमानम आह परार्थ वहां भी परस्य प्रयोजनम यमात परार्थ जैसे स्वस्थ प्रयोजनम यस्मत प्रयोजन क्या है अनुमेय प्रतिपत्ति अनुमेय का ज्ञान होना यही प्रयोजन तो परस्य तो अनुमेय प्रतिपत्ति यही हो गया अर्थ पहले दिया था स्वार्थ में इस यथ तो पंचाव वाक्य प्रयुज्य तथ तो तो इति संबंध ये जो मूल में दिया यथ अगर तू दे करके पंचाव वाक्यम प्रयुज्य तथ तो पराथानुमान जो यथ दिया था वाक्यम प्रयुज्यते तत्परा प्रयुज्य तत्थानुमान बीच में दो दे दिया स्वयं अग्नि अनुमा प्रतिपत्य तो अलग बात है अलग बात है अर्थात तो मुख्य वाक्य इतना हो जाएगा यथ पंचाव वाक्यम प्रयुज्यते क्यों प्रयुज्यते उसके लिए बीच भी, में हेतु कह दिया यत प्रथमा होगा प्रथम जो वो ये प्रथमा हो जाएगा जो पंचायत वाक्यम में पंचायत वाक्य प्रथमा है ना, तो जो पंचायत वाक्य प्रयोग किया जाता है प्रयुज्यते कर्मणि हुआ तो इसलिए पंचायत वाक्यम प्रथमा हो जाएगा उसका विशेषण हो गया यत, तथ वो परार्था ये पंचायत वाक्यम नपुंसक होने से यथ कह दिया अगर ये पुंगलिंग होता था यो कहता यह प्रयोग होते आवश्यक पहले पर प्रतिपत्तिम पंचाववाक्य प्रयुज्य स्व प्रतिपत्ति के लिए, प्रति लिए आवश्यक नहीं है ठीक टीका में यद तो पंचाववाक्यम प्रयुज्युमानमें तो संबंध कंचावय पांच अवयव कह दिए पूर्व पक्षी कह रहा है कि अथ अवयत्व नाम द्रव्य समवायी कारणत्व प्रतिज्ञा दिशु तद असंभवात कथम है अवयव क्या है कितने द्रव्य का जो समवायी कारण होता है घट अवयव क्या होगा कपाल जो द्रव्य का समवायी कारण होता है उसी को ही अवयव कहा जाता है तो ये तो प्रतिज्ञादी जो पंचावय पांच अवय कहते हैं पर्वतों व निमान दो ये सब तो कोई अवय नहीं है अवय अर्थात समवायिक कारण ये वाक्य का कोई समवायिक कारण नहीं है तो तद तो असंभवात तद ता, तो अर्थात समभाविक कारण तो।, तो ये समवाय कारण तो असंभवात तो ताँग ता। कथम एते अवयवा इनको अवय कैसे कहेंगे ये तो समवायिक कारण नहीं है द्रव्य का जो समवाय कारण होगा उसी को अवय कहा जाएगा जो गुणों का समवाय कारण होगा उसको अवयव नहीं कहा जाता है जैसे घटों में रक्त रूप है अभी रक्त रूप का अवयव घट को कहा जाता है नहीं कहा जाता है किंतु रक्त रूप का समवाय कारण घट है इसलिए जिस किसी का समवाय कारण को अवयव नहीं कहा जाएगा द्रव्य का जो समवाय कारण होगा उसी को ही अवयव क्रिया का ये कोई अवय नहीं होंगे वो निरवयव है कहा जाता है उनका कोई अवय नहीं है इसलिए द्रव्य का जो अवयव द्रव्य का अवयव होते हैं और उसका समवायिक कारण होते हैं और प्रतिज्ञा दी ये वाक्य में तद तो असंभव यहाँ कोई असमवा कारण नहीं है नहीं होने से इनको अवयव कैसे कह दिए चेत यहाँ तो पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत कह रहा है अनुमान वाक्य देश तू तू तु। में वो थोड़ा कम आगे हो गया कुछ देश अवयव इति भी थोड़ा कम है इति गृहण अनुमान वाक्य का एक देश है जो कपाल है वो घटका एक देश है एक कपाल घटका एक देश है जैसे वो एक देश होने से उसको अवयव कहा गया वहाय कारण है समवय कारण भी है एक देश भी है यहाँ पंचाव वाक्य का ये समवायिक कारण नहीं है किंतु एक देश है तो होने से ये सादृश्य को लेकर के अवयवां थे उपचार उपचार गौण प्रयोग सादृश्यों को लेकर के सिंह मानव को जब कह देते है इसी प्रकार की कुछ सादृश्यो को लेकर के अन्यम का वाचक शब्द को अन्यत्र प्रयोग करना इसको कहते हैं उपचार इत गृहा गृहाण ये कलह स्नह सान छे गृहण बने स्ना के स्थान पर सान छ जाएगा ग्रहण इति ऐसे जानी ही गृहण शब्द का ऐसे ग्रहण करो ये लोट का मध्यम पुरुष एक वचन है पूर्व को सिद्धांति कह रहा है अनुमान वाक्य का एक देश है जो अवयव होता है और समवायी कारण होता है और वो जो समवायिक कारण होता है वो एक देश भी होता है जैसे तंतु पटका एक देश है समवायिक कारण है और एक देश है यहाँ समवाय कारण नहीं है कि तो एक देश का सादृश्य है उसी को लेकर के कह दिया जाएगा अच्छा अभी ठीक है मान लिए कि पंचावय तो हो गया अभी पूर्व पक्षी कहता है की नु एवं अभी पंचावय वाक्य से न तो विचार सह पंचावय वाक्य को आप अनुमान कहते हैं क्योंकि इससे पर का अनुमिति हो जाती है अनुमिति का जो करण होगा अनुमान होगा तो पर का अनुमिति के लिए पंचावय वाक्य को अनुमान कहेंगे पूर्व पक्षी कहता है कि एवं अपी एवं अपी अर्थात तो इसको पंचावय कहने पर भी पंचावय वाक्य से अनु अनुमानत्व एव नीचार सह अर्थात विचार सती न सहते अर्थात ये घटता नहीं जसता नहीं हिंदी में जिसको कहते हैं तो इस पंचावी वाक्य को अनुमान कैसे कह देंगे क्योंकि अनुमान शब्द से आप पहले कहते हैं तो लिंग परामर्श ऐ अनु लिंग परामर्श इति निवेदी अनुमान लिंग परामर्श को अनुमान कहा गया, कहा गया था तो लिंग परामर्श अनुमान है तो यहाँ पंचावय वाक्य अनुमान कैसे हो जाएगा क्यूँकि पंचावय वाक्य पूरा ये परामर्श है क्या उसका एक वो जो तथा, तथा चयम यही परामर्श है तो पूरा पंचावय वाक्य को वा, आप अनुमान कैसे कहेंगे ये दूसरा शंका हुआ पंचावय वाक्य से अनुमान तो में नीचार सह विचार सह अर्थात विचारे सती न सहते विचारे सती सहते सहते इत सह तो कर्तरियस हो जाएगा नंदी ग्रही चाह और विचारम सहते इति सह ना विचार विचारस्य सह इति सह अगर गंगाम धरती कहेंगे क्या बन जाएगा घटम करोती कुंभम करोती कुंभ कार होता है इस प्रकार गंगामा इति कहने से धार हो जाएगा इसलिए वहां पहले धरती इति धर कर्तरियस करेंगे गंगायाह धर इति गंगाधर इसी प्रकार यहाँ विचार से सहित विचार पहले सहते इति सह तो फिर विचार से सहित विचार सह न विचार अर्थात तो विचार को ये सहन नहीं करता है क्यों नहीं करता है तस्य लिंग परामर्श तो, तो अभाव जो पंचावय वाक्य है ये लिंग परामर्श नहीं है तो नहीं होने से इसको अनुमान कैसे कहेंगे क्योंकि अनुमान तो लिंग परामर्श ही अनुमान है तो सिद्धांत कहते हैं कि मिवम ये बात ठीक नहीं है लिंग परामर्श प्रयोजक लिंग प्रतिपादक अनुमान उपचार आत्रिंग प्रयोजक तो पर्वत्व बनीम धूमवत्वा तीव धूमवान स ये तीन वाक्य होने पर ही आगे परामर्श बनेगा तथा स्वयं इसलिए लिंग परामर्श का ये प्रयोजक हुए लिंग परामर्श का प्रयोजक होने से लिंग का प्रतिपादक हुई। ऐसा लिंग जो परामर्श वाक्य में है अर्थात तो व्याप्ति विशिष्ट हुआ है अभिवलिंग जो लिंग परामर्श वाक्य में है व्याप्ति विशिष्ट है, ऐसा लिंग का प्रतिपादक हो गई इस वाक्य तो होने से अनुमानम इतिपचार मात्र पंचाव वाक्य को अनुमान ये भी एक गौण प्रयोग है ये वास्तविक अनुमान नहीं है तो अनुमान का प्रयोजक है लिंग परामर्श का प्रयोजक है इसके द्वारा लिंग परामर्श बनता है तो होने से इसको पंचाव वाक्य को अनुमान कहा जाएगा ये भी उपचार उपचार अर्थात गौणा प्रयोगित पहले तीन प्रयोजक बन गए चौथा वाला तो स्वयं है ही इसलिए चार तो हो गए और पांचवा वाला जो है खाली तस्मा तथा ये तो अनुमिति करवा देता है इसलिए तो ठीक है ये कोई उसमें कोई अर्थात इतना आपत्ति नहीं है अच्छा तद उदाहरती इसका उदाहरण दिए भाषा में कहना यथा पर्वतोविमान मूल में यथा पर्वतोविमान धूमवत्वात यो यो धूमवान स यथा महानसम तथा चय तस्मा तथा कह दिया अच्छा तथा चय का अर्थ कहते हैं अयम च पर्वत तथा के पहले है यथा महानसम यथा मानसम तथा ये महानस कैसा था बन्ही व्याप्य धूमवत इसलिए पर्वत भी तथा बन्ही व्याप्य धूमवान जैसे महानस है ऐसे ये है बन्ही व्याप्य धूमवान तस्मात अर्थात बन्ही व्याप्य धूमवत्त ये उसका पूर्व में जो कहा गया उसी को तस्मा शब्द से कहेंगे तब तो बन ही व्याप्य धूम बतवात दे दिया हुँ. तो उससे क्या हो जाएगा बन ही व्याप्य धूम जहां व्याप्य रहेगा वहां व्यापकों को जहां व्याप्य रहेगा वहां व्यापकों रहेगा ही तो बन ही व्याप्य धूम बतवात इसलिए व्यापक बनी को रहना ही पड़ेगा इसलिए बनीमन हेतु हो गया क्योंकि बन्नी व्याप्य धुआं आप कह दें तो व्याप्य अगर रहेगा तो व्यापकों को भी रहना पड़ेगा तो बन्नी व्याप्य धुआं बतवाद बनीमान इत्य बनने वाला होगा ये तत्पद तोस्त। से कहने है आप। से तसे पंचायब वाक्य से पंचावक्य अनुमानम न विचार से पंचाव वाक्य के ऊपर जो चिन्ह करेंगे तस्य के ऊपर वही चिन्ह कर देंगे क लिख देंगे तो क लिख देंगे ख लिख देंगे तो ख लिख देंगे थोड़ा अल्फा बीटा थीटा ये सब थोड़ा पता कर देते तथा स्वयं तथा कहने से जैसे मानस होता ऐसे मानस कैसा था बन्नी व्याप्य धोवान ऐसे यह भी बन्नी व्याप्य धूमवान तो हो जाएगा तो बन्नी व्याप्य धूमवान होने से तस्मात तस्मात अर्थात पूर्व को परामर्श करेगा पूर्व अर्थात हो तो गया बन्नी व्याप्य धूमवान बन्नी व्याप्य धूमवत्वात बनीमान इत्यर्थ अने न अर्थात अनय न पंचावय वाक्य न इत्यर्थ प्रतिपादित हुआ जो लिंग पंचावय वाक्यों के द्वारा लिंग का प्रतिपादन हुआ अर्थात ये विशिष्ट लिंग है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष विशिष्ट ये सब हुआ से पर अग्निम प्रतिपद्य दूसरा भी अग्नि का ज्ञान कर लेगा जो पंचावय कहा वो पंचावय अभी एक एक करके उसका नाम सब गिनाते हैं। प्रतिज्ञा हेतुदाह प्रनय निगमनानि पंचावयवा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा प्रति धूमवे यो यो धूम्वान्नीहरण तथा चापनय तस्मा तथेति निगमनम प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि समाज कैसे कहेंगे प्रतिज्ञा हेतु हे हेतु कुंगलिंग होते हेतु उदाहरण ये क्यों ये लुडंत है हरण हाँ। में लुट है ल्यूडंत न होगा च यहां ना। धातु क्या है धातु उसे क्या प्रत्यय हो गया ए ए रच अजंत होने से पुंगलिंग चलेगा गय जवंता पुंगसी गय अच अप ये पुंगलिंग में चलेंगे तो यहां अच प्रत्यय हुआ ए रच होने से पुंगलिंग चलेगा उपनयश्च आ गए निगमनम चाहिए लुट हुआ नपुंसको चलेगा इसलिए निगमनानी हो गया तो निगमानी क्यों हो गया पर्वलिंगम द्वंद्व दुण। तत्पुरुष द्वंद्व होने से पर निगम नपुंसक तो ये पंचावय पर्वतो पर्वतो इति प्रतिज्ञा ये वाक्यों को प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं अब ये कथन करता है ऐसा धूमवत्वाद इति हेतु तो कहीं धूमात लिख देते हैं धूमवत्वात धूमवत्वाद कहने से अधिकरण के साथ ज्ञान हो रहा है धूमवान में रहने वाला धर्म खाली धूमात कह देंगे पर्वत का कोई बात नहीं है धूम भक्तम कहेंगे तो पर्वत का ही बुद्धि साथ में आता है यो यो धूमवान स स इति उदाहरणम त तो यथा महानसम आगे देते हैं यथा महानसम तथा तो चय उपनय उप समीपम नयति उपनय तो समीप में अर्थात तो अनुमिति ज्ञान ज्ञान का समीप में ये ले जाता है इसको उपनय है कहते हैं इसको परामर्श भी कहते हैं तस्मात तथे निगमनम तस्मात तो तथा तस्मात अर्थात बनी व्याप्य धूमवत्वात साध्य व्याप्य हेतुमत्वात इसको निगमनम निश्चय न गमनम पहले भी कहा था पर्वतो बनीमान अभी भी कहते हैं कि पर्वतो बनीमान इसमें क्या है अभी कहते हैं निगमन निश्चय गमनम तब तो शुरू में निश्चय नहीं था तो यह निश्चय हो गया ये अनुमिति है जो निगमन अनु, यही अनुमिति है अनुमिति वाक्य में केवल पक्ष रहेगा साध्य रहेगा उसमें हेतु नहीं रहेगा इसलिए हेतु विषय को तो कहा परामर्श में हेतु रहेगा किन्तु जो अनुमति होगी निगमन उसमें हेतु नहीं रहेगा इसलिए हेतु अभिषेक को कह देने से और परामर्श प्रत्यक्ष में जाएगा नहीं उसमें हेतु रहेगा ननु नंचावय वाक्य के ते पंचावय पंचा वाक्यम इसमें पांच अवय कौन है दर्शयति पंचावय दर्शयती, पंचा पंचा पंचा दर्शयती। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञादी अन्यतमत्व अवयत्व प्रतिज्ञादी अन्यतम यही हो गया अवय प्रतिज्ञादी अन्यतम पांच है तो अवयव ये पांच हो गए इसमें एक शब्द है प्रतिज्ञादी अन्यतमत्व अन्यतमत्व किसमें रहेगा अन्यतम में ये अन्य का एक अर्थ होता है तद भिन्न भिन्न इसका तीन अर्थ कहते हैं इसको लेंगे तद अभी तद भिन्न कौन होगा बाकी पूरा जगत अभी तद भिन्न भिन्नत्वम किस में रहेगा उसी में रहेगा। अभी तद भिन्न भिन्नत्व इसमें रहेगा ना इसमें रहेगा ना इसमें ये हो गया अन्यतमत्व अन्यतमत्व का एक अर्थ हुआ तद भिन्न भिन्नत्वम इसका प्रथम अर्थ हुआ तो ये हो गया तद योग तद भिन्नम तथा शेषम जगत ये हुआ तो तद भिन्न भिन्न ये इसी पांचों में आ जाएगा ये अन्यतम तो का पहला अर्थ तो हुआ अच्छा अभी तदेद कहाँ रहेगा तद जगत में रहेगा और तद भेद ये पांच में रहेगा नहीं रहेगा तद्भेद का अभाव रहेगा तद्भेद अभाववान कितने होंगे तो पांच में क्या रहेगा अभाव अथवा अभावत्व तद्भेद तद्भेद इसमें रहा तेद का अभाव इसमें रहेगा अथवा अभावत्व तद्भेदा भेदा भावत्वम ये अन्यतम का दूसरे लक्षण कहते हैं तद्भेदा भेदा भावत्वम भिन्नत्वम कहे और ना पहले कहते तद भिन्न भिन्नत्वम भिन्न को हम ले रहे अभी भेद को ले रहे पहले तद भिन्न भिन्नत्वम कहता अभी तद भेद का अभावत्व कहते हैं अर्थात तद भेद भेदवत्व तो पहले भिन्न कहते तो भेद कहते हैं ये दोनों में अंतर है ना पहले लक्षण भिन्न को लेकर के दिया दूसरा लक्षण भेद को लेकर के देता है भिन्न में भेद रहेगा किंतु तो दोनों अलग अलग विचार हैं। अच्छा अभी तृतीय लक्षण कहते हैं ये हो गया तद्, ये हो गया तद भिन्न ये तद भिन्न का भेद इसमें रहेगा तो इसमें रहा तद भिन्न का भेद ये तदभिन्न भेद ये इसका प्रतियोगी कौन है किसका भेद है ये तदभिन्न भेद किसका भेद तद भिन्न का प्रतियोगी कौन होगा तदभिन्न तो ये जो तदभिन्न हुआ ये अभी प्रतियोगी हुआ अभी प्रतियोगिता किसमें रहेगी प्रतियोगी में जैसे कहेंगे भूतल में घटा भाव है तो किसका अभाव है घट का प्रतियोगी कौन हुआ घट प्रतियोगिता किस में रहेगी घट में प्रतियोगिता रहा अभी घट में रहने वाला ये प्रतियोगिता इसका अवच्छेद कौन बनेगा कहेंगे जो घट में रहे सर्वत्र घट में रहे वही प्रतियोगिता का अवच्छेद बनेगा प्रतियोगी में प्रतियोगिता प्रतियोगिता का अवच्छेद अभी घट में जो प्रतियोगिता रहा उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक हो जाएगा, जाएगा घटत्व क्योंकि घटत्व भी घट में रहेगा और प्रतियोगिता किस में रहा घट में रहा तो वही घट में जिस घट में प्रतियोगिता है उसका अवच्छेद घट में रहने वाला प्रतियोगिता हो गज़... ए घटत्व तो हो जाएगा अभी प्रतियोगिता किसके द्वारा अवच्छिन्न हुआ घट में घटत्व तो घटतत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता तो ये किसका प्रतियोगी है यह घटो अभी घटाभाव का तो घटाभाव का प्रतियोगी हुआ घटो तो ये प्रतियोगिता भी किसका है घटाभाव का प्रतियोगिता रहेगा घट में किन्तु घटाभाव का प्रतियोगिता क्यों घटा भाव का प्रतियोगी है घटो तो घटा भाव का प्रतियोगिता अभी जो घटाभाव का प्रतियोगिता किसके द्वारा चिन्ह हुआ तो कहेंगे घटत तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता किसका घटा भाव का तो अभी कहेंगे घटत्वावच्छिन्न घटत्व अवचिन्न प्रतियोगिता यश्य घटत्व के द्वारा अवचिन्न हुआ प्रतियोगिता किसका घटाभाव का घटत्वन अवच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता यश्य कश्य तो अभी इसको समस्त पद कर दीजिए घटत्व अवच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता यश्य समस्त पद कर देने सेन्निता बहुबरी है क लगा दीजिए क्या हो जाएगा पूरा प्रत्वारे प्रत्वारे इसको बार बार कहने से संस्कार होगा इसलिए बार बार उच्चारण करेंगे तो घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता क ये कौन हुआ घटाभाव घटाभाव क्या हुआ क ऐसे रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता को कहाँ रहेगा रूपा भाव में रूपा भाव में घटा भाव तो में घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का रहेगा घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का क्या चीज है भाव ऐसे रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का क्या होगा रूपा ये कहाँ रहेगा आकाश में रहेगा तो यही प्रश्न था कि प्रतियों की रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये कहाँ रहेगा ये वायु में रहेगा आकाश में रहेगा तो इसी प्रकार की यहाँ भी हम कहेंगे कि अभी ये हो गया तद्भिन्न। भिन्न इसमें रहेगा ये हो गया तद्भिन्न भिन्न इसमें रहेगा तद्भिन्न भिन्न भेद जो तद्भिन्न भेद हुआ भेद के अभाव है अभी तद भेद का प्रतियोगी कौन होगा तद अभी प्रतियोगिता किसमें रहेगी तद्धिन्ध। तद्धिन्ध में में और एक चीज रहना है जो कि प्रतियोगिता का अवच्छेद होगा तद में प्रतियोगिता रहा इसमें रहा प्रतियोगिता इसमें और कुछ रहेगा जो कि प्रतियोगिता का अवच्छेदक होगा तद भिन्न तो वही तद्भेद है वही तदेद तद्भेद है अभी प्रतियोगिता का अवच्छेद कौन हुआ तद्भेद। तद, तद, तद भेदे न अवच्छिन्न प्रतियोगिता क्या बोला हम तदेदे नियोगिता प्रतियोगिता अभी इसको समाज कर दीजिए तो अवचिन्न क्या वाक्य कहा था प्रतियोगिता तदेदे न अवच्छिन्न प्रतियोगिता अभी तदेदे न अवचिन्न इतने को समाज कर दीजिए अवच्छिन्न तो तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता कहाँ रहता है तदभिन्न में ये प्रतियोगिता किसका है किसका प्रतियोगिता यहाँ रहा कि किसका प्रतियोगी है देन, प्रतियोगिता था, ये हुआ उसमें था? और का अवच्छेद का क्या हो गया तद भेद तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता हुआ तद तो वचिन्न प्रतियोगिता ये किसका हुआ तदिन्न भेद तभी तदेदा अवचिन्न प्रतियोगिता ये होगा कदेदेन अवचिन्न प्रतियोगिता सदेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता क क्या होगा वो तद भेद अवच्छेद का कौन बन रहा है तद भेद तो ता प्रतियोगिता किसके द्वारा अवच्छिन्न हो जाएगा तद भेद के द्वारा तो तद है न अवच्छिन्न क्या हो जाएगा समस्त पद तदेदा अवच्छिन्न तद भेद अवच्छिन्न कौन किसका अवच्छेद कही है तो तद भेद अवच्छिन्न कौन है प्रतियोगिता तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता ये किसका प्रतियोगिता है तद भिन्न भेद का तद भिन्न भेद का प्रतियोगिता किसके द्वारा अवच्छिन्न हुआ तिन्न किसके द्वारा अवच्छिन्न हुआ तदेद किसके द्वारा अवच्छिन्न हुआ उत्तर उतना होगा तद भेद के द्वारा अभी तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता क्या बोलना है इसको प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता जिसका है तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता यश्य समस्त पद क्या कहेंगे तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता को ये कौन होगा तद भेद ये तद्भिन्न भेद ये पांचवें में रहेगा रहेगा ये हो गया अन्यतमत्व तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्वम ये भेद ये पांच में रहेगा hmm... तो ये भेद पांच में रहेगा तो अर्थात ये भेदवान ये पांच हो जाएंगे इसमें भेदवत्व रहेगा ये जो भेद इसमें रहा ये भेद का प्रतियोगिता का अवच्छेद का तद हो जाएगा तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्वम ये भी अन्यतमत्व का और ये लक्षण तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता को भेदवत्व ये लिख लेना है ये और दो तीन बार आएगा इसको और विचार करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा प्रतियोगिता को केदवत्व दे दे पाँच्छा, पाँच्छा, दुण दुण तो उसमें आ जाएगा तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्व यह अन्यतम का तीसरा लक्षण है ये देखिए ये हो गया तद ये हो गया तद भिन्न इसमें आ जाएगा तद भेद ये जो तद भेद आया इसका प्रतियोगी कौन है तद, तद भिन्न प्रतियोगिता किस में रहेगी तद भिन्न में तो प्रतियोगिता का अवच्छेद कौन होगा तद्भिन्नत्व। तो, तद्भिन्नत्व? तो, तद तो। इसका अर्थ तो, तो, तो, तो। भेद भिन्नत्व तो भेद एक ही भिन्न में रहेगा भिन्नत्व तो वही क्या है भेद अभी प्रतियोगिता का अवच्छेद हो गया तद्भेद। भेद तो प्रतियोगिता किसके द्वारा अवच्छिन्न हुआ तद भेदे न अवच्छिन्न समाज हो जाने से भेदाव छिन्न कौन हुआ प्रतियोगिता तो अभी ये प्रतियोगिता इसका है तो बहुत जाएगा तद प्रतियोगिता यश तो समस्त पद क्या हो जाएगा प्रतियोगिता को ये कौन हुआ तद्भिन्न भिन्न भेद तो ये पांचों में रहेगा ये हो जाएंगे भेद तद्भिन्न भिन्न भेदवान उसमें आ जाएगा तद भिन्न भेदवत्वम ये हो गया अन्यतमत्व तेदावच्छिन्न तो प्रतियोगिता तद भेदावचिन्न प्रतियोगिता का ऐसे तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता का कौन है तो भिन्न भेद ये एक भेद ही है तो हम आगे कहते हैं कि भेदवत्वम क्योंकि तद भिन्न तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता को भेद कहने से यही भेद को ही लेगा क्योंकि घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता को कहने से पटाभाव को लेगा घटत्व प्रतियोगिता को ये पटाभाव होगा नहीं होगा रूपा भाव नहीं होगा इसी प्रकार के जब हम कहेंगे तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता को वो यही भेद ही होगा दूसरा नहीं होंगे क्योंकि प्रतियोगी है तद्भेद प्रतियोगिता अवच्छेद का है तो तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद तद तुम यार पूरा कहने का जरूरत नहीं क्योंकि जब हम कहेंगे घटत्व घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये कौन सा अभाव होगा घटत्व घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता को अभाव ये पटा भाव नहीं होगा इसी प्रकार कहेंगे तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद तो ये यही भेद ही होगा क्योंकि तदेद तद <coughs> तद तद भिन्न का ही भेद होगा घट का ही अभाव होगा जब कहीं घटत्व तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये घट का ही अभाव होगा इस प्रकार की भेद जो अवच्छेद को होगा ये अवच्छेद वाला जो होगा उसी का ही अभाव घट का अभाव कह तो घट में रहने वाला तो ये अवच्छेद का ये उसी का ही अभाव का मतलब तदवान अभाव होगा ये तीसरा लक्षण है तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदुम तद भेद है अवचिन्न हो जाएगा प्रतियोगिता ऐसे प्रतियोगिता का कौन है उसके आगे है भेद तो तदेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता को भेद अवचिन्न प्रतियोगिता को अभाव कहने से घटाभाव भी लेगा तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद कहने से ये तद्विन्न का ही भेद को लेगा आगे तदवत्वम तो� तदव पांचों में आ जाएगा प्रथम हो गया तद भिन्न भिन्न तद हो गया पांच उसे भिन्न हो गया पूरा बाकी शेष जगत उससे भिन्न ये पांच उसमें भिन्न तो रहेगा ये भिन्न को लेकर के हम कहते हैं आगे उनमें रहने वाला धर्मों को लेकर के कहेंगे अभी पांचों का भेद शेष जगत में रहेगा ये भेद ये पांच में रहेगा क्या भेद का अभाव रहेगा तद भेद अभावत्व तद भेद इसमें नहीं रहेगा क्योंकि वही उसी का भेद उसमें नहीं रहेगा तो तद भेद अभावत्व पहले हम भेदवान को लेकर के भिन्न को कहते थे धर्मी को लेकर के विचार हो रहा था अभी धर्म को लेकर के विचार हो गया अभाव भेद अच्छा आगे हो गया तद भेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्व तद भेद से अवच्छिन्न हुआ प्रतियोगिता किसका ये भेद का ये भेद का प्रतियोगी ये हो गए तद इसमें रहेगा प्रतियोगिता इसका अवच्छेन्देगा तद भेद तद भेद प्रतियोगिता ऐसे प्रतियोगिता किसका है क्या नहीं ये भेद का तो तद प्रतियोगिता को भेद ये रहेगा ये पांचों में तो इसमें आ जाएगा भेदवत्व तद भेदावच्छन प्रतियोगिता का भेदवत्व ए और दो तीन बार विचार होने से स्पष्ट हो जाएगा आज यहाँ तक ओम शंकर शंकरचार्यव